बंदे गुरु पद वंदे गुरुपद्वंदम भक्तिंदसमित श्रीचैतन प्रभु वंदेता नंदसहोदित श्रीनंद नंद बंदेराधिकरण गोपीजन सामुक्त बिंदव मनोहर वाशा कलपतरो अश कृपा सिंधु पति पावन्य वैष्णवभ्यो नमो नम मुखति वाचा लंगुंग लंग गिरी यदिपातमह वंदे परमाधव बृंदावितुष वैपिया वैकेश स्क्तिपदी देवी सत्वी नमो नम नारायण नमस्कृत नर चरम देवी सरस्वती व्यसंतुज संकर्तने कृष्ण कथोपदेश गौरीयपत्र प्रकाशने सदाक्तगुरभक्ति भक्ति प्रमदाक्ष जगो बराया। सदा पिभवग्नमश तीर्थास्पदम शिव विरचन तम शरण्यम भीतावदीपूत वंदे महापुरुषते चरण माया स्त्यक्ता दुस्तसुरीपीतराजक्ष धर्मीर्जवचसा जगगादीत वंदे महापुरुषे चरनाषपल्लवनकमी छटा विस्फुित किबोधु स्वदर्शी पूर्णाननरागर सुसागर सारुती साराधि कामि कदा कृपा करो श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नि्तानंद कृष्ण गाधर शिवसदी गौरभक्तंदनंद श्रियाद्वैत गदाधर शिवसदी गौरभक्तविंद हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम, राम, राम हरे आजानुलबित भुजो कनका दधात कमला ताक्षो संकेतनिकमलाक्ष विषाबरुजरू जुगधौर्मपाल जगत प्रिय करू करुणा भारो हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे राम हरेराम राम राम हरे नमा गंगे तव पाद पंखम सुरासुरैर्वंद दीप रूप मुक्ति मुक्ति दिन भावानेन सदा नारायण गंगातरंग रमणीयटा कलाप गौरीवशी तवाम भाग नारायण प्रियमदापहारम वरांशीपति भज भी शनाथ बागी सजस्वदी लक्ष्मी से चक्षसि यस्ते हृदय समे महम भज हरे किष्न, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे संसार दुख जलधो पतिस काम कदादीन क्रमकवलिखित दुर्वासना निगृत निराशय चैतन्यचंद ममो दे संसार दुख जलधपति स काम क्रोधादीन कमकबीक दुर्वासनाघरत निराशयच चैतन्यचंद मम ही पदावलन श्री शिलोभ भक्ति सिद्धांत तो सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रोपा ने बताएं श्री शिलोभ भक्ति सिद्धांत तो सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रोपा ने बताएं बताए भजन के द्वारा आपका जिंदगी में कामिनी कांचन प्रतिष्ठा सब आते रहेंगे हरिभजन करने का साथ साथ आपका जिंदगी में कामिनी कांचन प्रतिष्ठा अच्छा अच्छा खाना अच्छा अच्छा कपड़ा जितना सारे वैभव प्रतिष्ठा सारे आते रहेंगे लेकिन सावधान इसी में उलझ नहीं जाना इसमें मोहित नहीं होना जो सब व्यक्ति इसमें मोहित हो जाता है उसका भजन से छुटकारा मिल जाता है संसार में चले जाते ये सब स्वभाविक आते रहे हरी भजन का ये तुच्छ हरी भजन का फल जो है ये जो तुच्छ फल है इसमें अगर उलझ जाओगे तो वास्तव भजन कभी नहीं होगा संभव नहीं श्री लो रघुनाथ दास गोस्वामी जिसका बारे में चैतन्य चरित में बता गया बताया गया जो ये रघुनाथेर नियोम जनोपासा ने रेखा श्री लो रघुनाथ दास गोस्वामी का जो वैराग्य है जो साधन है यही हमारा जिंदगी में मकसद होना चाहिए यही हमारा जिंदगी में आदर्श होना चाहिए श्रीला गौर किशोरदास बाबा जी महाराज का जिंदगी में जो वैराग्य भक्ति देखा गया इसी को ही हम लोग आदर्श मान के चले तो उसमें कोई समस्या नहीं आ पाएगा सिलगौर किशोरदास बाबा जी महाराज के बारे में शिल भक्ति सिद्धांत तो सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभाजी ने बताए हमारा परमांशु गुरुपात पद्म जगत गुरु शिल गौर किशोरदास बाबा का जिंदगी में रघुनाथ दास गोस्वा गोस्वामी जी का जो वैराग्य है विवेक है सारे के सारे हम लोग रिफ्लेक्टेड देखा है बाबा जी महाराज का जिंदगी में रघुनाथ दास गोस्वामी का जितना वैराग्य है टोटली लोग गौरी गौरकिशोर दास बाबा जी महाराज के जिंदगी में आचरण में देखे हैं नॉट डेट बोक्ति था। और रघुनाथ दास गोस्वामी जी का बारे में शास्त्र में बहुत कुछ है लिखा खाना पीना सब कुछ उठना बैठना सीलो गौरंग महाप्रभु जब श्रीम रघुनाथ दास गोस्वामी पहले आए थे घर से पहले जब घर से आए थे आने का बाद चैतन्य महाप्रभु का सामने कुछ क्वेश्चन करना चाह प्रश्नों परिप्रश्न हमारा मकसद क्या है किस लिए हमको घर छुड़ा के अब लाए हो हम क्या करेंगे कैसे भजन करेंगे तो सर्व गोसाई के द्वारा क्योंकि महाप्रभु का साथ डायरेक्टली बात करना बहुत मुश्किल भगवान है साक्षात सर्व गोसाई के द्वारा बुलवाया तो महाप्रभु जी ने सुंदर एक उपदेश दिया भालो ना खाई भी यार भालो ना पूरी भी अच्छा नहीं खाना अच्छा पहनना नहीं अमान अमानी मानद हो सदा नाम ग्रहण करने के बाद हरिणाम ग्रहण करने के लिए बताया और अंतर हृदय में हर्वदा सतत वृंदावन का जुगल किशोर का भजन करना अंतर्मना होगी भालो ना खाई और भालो ना पोरीबे बड़ा ऊंचा बात है गौड़ी मठ का जो भजन है इतना ऊंचा बात है ये कोई भी आत्मे समझाना बहुत मुश्किल है एक तरफ तो जुक्त तो वैराग्य है हमारा प्रचार कर लिए राजा का मापिक सामने बैठना पड़ता राजा का मापिक आप लोगों का सामने अंतर में भिखारी का मापिक दैनो रखकर ठाकुर जी का भजन करना पड़ता हम अगर ये दोनों में बैलेंस नहीं रख सके बाहर में युक्त तो वैराग्यों का जो अंतर में विचार है विचार को हम बैलेंस नहीं कर सके तो हमारा गया भजन सत्यानाश इतना ऊंचा विचार है उसमें बहुत मुश्किल गौरियमठ का विशेष करके गौड़ियों सारस्वत गौरियमठ का जो प्रभुपात का विचार है इतना ऊँचा विचार है बहुत मुश्किल है रघुनाथ दास गोसाई क्या खाते थे सनातन रूप गुसाई क्या खाते थे रूप सुनातन आदि जब महाप्रभु अंतरजामी साक्षात भगवान सब जानते फिर भी कोई अगर वृंदावन से आए तो पूछते हैं रूप सनातन कैसे रहते हैं उसका चाल बोल कैसा है खाना पीना सोना कैसा है बोले महाराज मत पूछो सूखा चाना थोड़ा खा के भजन करता है और एक एक वृक्षों का नीचे एक एक दिन रहता है कि क्योंकि ऐसा ना हो जाए ये वृक्ष बड़ा अच्छा है इसका नीचे ही रह जाए आकर्षण हो जाए एक एक वृक्षों का नीचे एक एक दिन रहे और हर वक्त 24 घंटा हरिनाम करते रहे ऐसा वैराग्य है कि, कि मत पूछो है कोपिन है एक कमंडल है और कुछ नहीं पानी पात्र है कुछ नहीं करो और चैतन्य महाप्रभु सब जानते हुए भी ये सब प्रश्न करते क्यों पर हम लोगों को सिखाने के लिए कांथा करंगिया जो गौर भक्तगण जो है इन लोगों का बारे में चैतन्य चरतामित्व में है काथा करक्तगण तो ये भक्तगणों का जो भक्ति है जो विवेक वैराग्य है जहां देखी प्रसन्न हन गौर भगवान गोरंग वहां पर लोगों का वैराग्य देख के बड़ा भारी प्रसन्न हो जाते बड़ा भारी प्रसन्न काथा करेंगे जतो गौर गौर भक्तगण जहाँ जा, जहाँ देखी प्रसन्न होन गौर भगवान गौरंग माप हो इन लोगों का वैराग्य देख के बरा प्रसन्न हो जाते हमारा भी वृंदावन में एक सुंदर कहावत है सुंदर ये कहावत नहीं है प्रैक्टिकल बात है जो लोग भजन करते हैं ऐसे ही करते हैं भले महाराज आटा का कोई कमी नहीं है आटा का कोई कमी नहीं घी का कोई दर्शन नहीं है कभी मुट्ठी चाना कभी ओ भी माना ये भजन है आटा का का कोई कमी नहीं है आटा का कोई कमी नहीं है घी का कोई दर्शन नहीं है कभी घना घना कभी मुट्ठी चाना कभी ओ भी माना कौन समझाए बात कौन समझा भला बड़ा मुश्किल की बात है वृंदावन का जो संत समाज है ये बक्का भजन करे जो आटा का कोई कमी नहीं है सबसे सब, सब जगह आटा तोड़ मिल जाए लेकिन घी मिलना मुश्किल है घी का चिंता करो तो भजन छूट जाए सनातन गोस्वामी भी ऐसा करते थे सूखा रोटी बनाकर टिकिया बना के मदन मोहन के सामने थे तो मदन मोहन लगे अरे कम से कम तो नीमक डालो आ हम नीमक कहाँ से लाए तुम लाओ ये खाना खाओ हमारा संभव नहीं कि नीमक मांग आज बोले नीमक लाओ कालबो घी लाओ संभव नहीं एक खाओ तो जब मदन मोहन बोले अच्छा अगर हम लाए नून बल खूब लाओ बोला हम अगर निमक लाए तो तो ऐसा निमक लाए ठाकुर जी कि मत पूछो बहुत सारे घटना है इसका पीछे और बड़ा भारी मदन मोहन मंदिर बन गया बहुत सारे घटना है और ये जो बताया था एक कहावत है वृंदावन का आटा तो मिल जाते हैं लेकिन घी का घी का चक्कर में टाइम खराब हो जाएगा भजन कोई के संतो तो ऐसा था हमने सुना है बड़ा वो सात दिन का रोटी एक साथ भिख्या करके रख देते हैं जाने का टाइम नहीं वो रोटी को पानी में भिगा दिया थोड़ा नमक डाल के ऐसा के खा खा लेते थे, थे। हा रघुनाथ दस गुस्साए दो दिन बाद, बाद, बाद एक दो माठा पीते थे ऐसा ही नियम है कभी बहुत भंडारा हो गया कोई ठाकुर था, जी का कोई प्रसाद जोर जबरदस्ती को दिया शुद्ध प्रसाद शुद्ध प्रसाद मतलब प्रसाद तो शुद्ध ही है मतलब किसने दिया है ये जो भोग लगाया था उसका पैसा कहाँ का पैसा है ये विचार है इसलिए हम बोला प्रसाद तो हर वक्त शुद्ध ही है तो ये विचार करके कभी प्रसाद दिया कभी सूखा चाना कभी ओई मिला नहीं ऐसा करके भजन होता है अगर हम रुचि पूरी हलवा यह सब खाना शुरू कर दे तो हरिकथा हमारा बंद कर दो दोनों एक साथ होगा नहीं अगर हलवा खवाना खिलाना चाहते हो तो हम हलवा खाएंगे लाओ लेकिन हरिकथा बंद हो जाए मेरा अगर तपस्या नहीं हो तो ये हरिकथा कोई मजा का बात नहीं है मैं ना कितना बार विनती किया कि मेरा भजन में विक्षेप हो जाएगा मानता नहीं कोई वो सोचता है हमको प्यार नहीं करता महाराज किपा नहीं करता किपा ऐसे नहीं होता किपा तो ऐसे होता है जिसका सेवा करोगे उसका मन प्रसन्न हो जाए तो वही उसमें किपा मिले इसमें प्रसन्न प्रसन्न हो जाए तो इसमें आपको किपा मिलेगा नहीं तो दोनों एक साथ चलता नहीं रोगुनाथ गोसाई रूप उसी का खानदान का मैं हूं हरदास ठाकुर मैं कैसे लूची पूरी हलवा खाना शुरू कर दे लोग सोचे कि महाराज हलवा खा रहे इतना गाधा हो तुम चिंता करो लोग सोचे कि महाराज का प्रसाद तुम्हारे पास आया है वो चिंता करे उसका भी पतन हो जाएगा कोई सोचता नहीं ऐसे प्रभात जी पहले ही बताएं इसीलिए हरिभजन के द्वारा तुम्हारा सामने लाभ पूजा प्रतिष्ठा वैभव कामिनी कांचन अच्छा अच्छा खाना सब आएगा लेकिन ये सब सबको स्वीकार नहीं करना ये सब में उलझ नहीं जाना तब तो भजन से छुट्टी हो जाएगा ऐसा नहीं करना निष्किंचन जो भजन करते हैं उनका जो सामान्य चीज जरूरी है उतना ही दिया करो इसमें बड़ा भारी कृपा होगा आपका उपाय और कीपा लेने के लिए कथा सुनो उसका चरित्र उसका स्वभाव उसका आचरण उसका आदर्शो इसको अपनाओ जिंदगी में तब तो कीपा ऑटोमेटिक हो जाएगा ऑटोमेटिक हो जाएगा। जब रघुनाथ दास गुसाई घर छोड़ के गए भग गए उसको वापस लाना संभव नहीं रघुनाथ दस गुसाई के जो पिताजी हैं और बोले उसको वापस कैसे लाए वो आएगा ही नहीं पूरी में चले गए नीलाचल और उसका पिताजी इतना ढेर सारे पैसा देकर नौकरों को भेजा दो चार नौकरों को भेजा जब बेटा हमारा घर आएगा नहीं वो जहां भी रहे तो एक कैसा करें पैसा लेके बैठे रहना और जब भी कुछ चीज का जरूरत हो पैसा उसको देना देते रहना पैसा रघुनाथ से सोचे कि पिताजी दुखी हो जाए ठीक है कई थोड़े दिन के लिए पैसा को स्वीकार किए लेकिन एक पैसा भी खाया नहीं वो दान दक्षिणा इधर उधर दे दिया वो भी मुश्किल है संत महात्मा दान दक्षिणा दे ये भी मुश्किल है लोकनाथ गोसाई नरोत्तम ठाकुर के भगा दिए जाओ तुम राजा का लड़का है दान दक्षिणा करो तुम्हारा इधर होगा नहीं जाओ भगो बहुत सारे तत्व है वो भी मुश्किल है और रघुनाथ दास गोसाई कभी कभी चैतन्य महाप्र को निमंत्रण करते थे और जगन्नाथ का प्रसाद और थोड़ा बहुत रसोई भी करते थे ऐसा बाद में चिंता की कि हम ये जो पैसा लेकर महाप्रभु को भोजन दे रहे शायद प्रभु संतुष्ट नहीं है क्यों भले ये तो हमारा पिताजी और जो हमारा चाचा जी है वो लोग तो शुद्ध भजन नहीं करने वाले विष्णु को प्यार करता है गुरु वैष्णव को बहुत श्रद्धा रखता है लेकिन भजन नहीं करते शुद्ध भजन इसलिए रघुनाथ दूसरे दास गोस्वाई जी अंतर में विचार किए ये भंडारा जो है था महाप्रभु को हम जो भोजन दे रहे हैं निमंत्रण ये बंद कर दिया माँ प्रभु को बाद में पता चला माँपभु सर्व गोसाई को पूछे रघुनाथ मेरे को निमंत्रण करना क्यों बंद कर दिया स्वरूप बोले रघुनाथ ने अंतर में सोचे कि शायद प्रभु संतुष्ट नहीं है हम को प्यार करते इसे माना नहीं माना भी नहीं कर सकता इसीलिए लिया है बोले अच्छा किया और रघुनाथ कैसे खाते पीते हैं माँ पो पूछे स्वरूप गोसाई अच्छा रघुनाथ का गुजारा कैसे होता है बोले रघुनाथ वो रात रात का टाइम पे जगन्नाथ मंदिर का गेट का सामने खड़ा होके ऐसे नाम करते रहते हैं पंडा लोग जाने का भिक्षा के समय थोड़ा भिक्खा के भिक्खा दे के चले जाते हैं उसी से महापो बोला अच्छा हुआ चलो कोई बात नहीं बैरागी का बैरागी का जो आचरण है वही आचरण किया चलो कोई बात नहीं थोड़े दिन बाद दो तीन महीना बाद महापो फिर पूछे स्वरूप ये रघुनाथ का गुजारा कैसे हो रहा है वो कैसे खाते पीते बोले महाराज वो पूरा छत्र में जाके मांग के खाता है वह महापो महाप्रसाद का थोड़ा बटवारा होता है अच्छा किया और द्वार में जगन्नाथ का मंदिर के सामने बेशा का मां भी खड़ा होके पैसा मांगना ठीक नहीं कुछ भोजन मांगना ठीक नहीं अच्छा किया छत्रों में जाके थोड़ा भोजन कर लें अब सोचो हम उसी खानदान का है मैं कैसे शिकार करू महाप्रभु महाप्रभु का सामने जब जगदानंद पंडित बंगला से बंगला गए थे गौड़ देश उसमें एक तेल लाया महाप्रभु का विकार हो जाता रोते हैं सोते नहीं इससे तेल लाया वह बड़ा प्रेम से महाप्रभु का लिए वो तेल रख दिया और सेवक बोले जगदानंदो पंडित बंगला से तेल लाया आपको बीमारी थोड़ा हटाने के लिए मापू बोले ऐसा करो हम तो सन्यासी है तेल तो नहीं लगा सकता तो ये तेल को जगन्नाथ मंदिर में दे दो और दीप दिया जला दो उसमें अच्छा होगा ठाकुर जी घर सेवा में लग जाए जब जगन्नाथ पंडित को पता चला कि प्रभु ने तेल स्वीकार नहीं किया तो क्या किया उसका बड़ा दुख हुआ तेल स्वीकार नहीं किया मापू बोले जगदानंदो तुम जो बंगला से तेल लाए हो वो हम कैसे शिकार करें हम तो संन्यासी हैं तेल लगाए तो लोग बोलेगा देखो खुशबू आ रहा है कितना दाढ़ी सन्यासी स्त्री संग करने वाला सन्यासी है बार में दिखावा सन्यासी है जगदानंद बोले कौन बोला मैं तेल लाया बोल के घर में गया तेल का जो डब्बा है वो फेंक दिया फेंक दिया पूरा तेलो तेल हो गया अंदर में जाके दुख के मारे कुंडा लगा के बैठ गया तीन दिन खाया पिया नहीं माफो बड़ा दुखे बोला देखो इतना दुखी हो गया कि तेल नहीं लिया अंदर में जाकर वो विचार नहीं किया हम तेल कैसे ले अंतिम में तीन दिन बाद प्रभु वो जगदानंद पंडित जिस कमरे में कुंडा लगाकर बैठा है वो जाके बोला पंडित पंडित गुस्सा छोड़ो आज तुम्हारा हाथ में हम भोजन करेंगे हम नहाने के लिए जा रहा है बोल के चला गया जब भी बोला एकदम तुरंत कुंडा खोलकर रुसोई करना शुरू करना ए जगह ये तुम्हारा रामायण नंदाई जल्दी आ प्रभु आज भोजन करेंगे बोल के रूसी करना शुरू कर दिया तो ये जो गुस्सा है ये समाज का जो गुस्सा है वो ऐसा गुस्सा है गुस्सा ये प्रेम का गुस्सा प्रभु साक्षात भगवान ये तो कभी भी किसी भी भोग ले ले कुछ नहीं होने वाला लेकिन हम कैसे ले महाप्रभु तो संन्यास का लीला कर रहे हैं तो ये जो इसमें जो गुस्सा है रुट गया ना बोले इसमें एक विचार है ये जगदानंद पंडित जो बहुत गुस्सा हो गया क्यों प्रभु जी ने नहीं ये गुस्सा नहीं है प्रेम है प्रेम की विकार है इसमें ये विचार आता है यही विचार आता है कि बाहरी दुनिया में जो गुस्सा है काम है क्रोध है उसमें सेवा का कोई प्रसंग नहीं है रूठ गया तो हम सेवा नहीं करेंगे चले चला गया बोलो करें और यहां जो है यहां गुस्सा का कारण क्या है प्रभु जी हमसे क्यों सेवा नहीं लिया दोनों का मकसद अलग है एक है प्रभु हमसे सेवा क्यों नहीं लिया और एक है गुस्सा हुआ हम सेवा नहीं करेंगे चलो उसका साथ मुख दर्शन नहीं करेंगे और यहां गुस्सा क्यों प्रेम का गुस्सा प्रभु जी हमसे सेवा क्यों नहीं लिया ये गुप्त ये जो ये जो प्रेम का जो विधि है प्रेम का जो मार्ग है इसका बारे में रूप गोस्वामी जी सुंदर लिखे हैं ओहे रीबो गति ही प्रेमणा स्वभाव कुटिलो भवे प्रेम का जो गति है वो सांप का माप सांप जानते हो सांप जैसे ऐसे ऐसे चलता है सीधा चलता नहीं सांप इसलिए रूप गोस्वामी जी लिखे हैं अहेेरी बो गोति प्रेरणा स्वभाव कुटिलो भवे प्रेम वास्तव शुद्ध प्रेम का विचार करने बैठे तो दिमाग में तुम्हारा कुछ नहीं डूबे कुछ नहीं घुसेगा कैसे समझोगे प्रेम का जो विषय है राधा रानी गोविंदो का इस सब बारे में हम चर्चा करें हमको तो शर्म आता है कहा चर्चा करें हम कोई है ही नहीं जिसका सामने सब बात चर्चा करें बाद में जगदानंद पंडित एक दफे क्या की प्रभु ने जमीन पर सोता है एकदम दुबला पतला हो गया हड्डी में लगता है जब इस जगदानंद पंडित क्या किया एक तो बालिस बना है बालिश जानते हो सोने का जो सोने का जो है मैट्रेस ओ, वो बनाया तूली वालिश बनाया जैसे कि प्रभु उसमें सो जाए और सेवक का पास रख के गया सेवक सोने का टाइम में महाप्रभु का उधर लगा दिया महाप्रभु बोले कौन लाया बोले जगदानंद पंडित ने तूली लाया वो आप स्वीकार करो फेंक दिया फेको जगदानंद को बोलो मेरे लिए एक चौकी लाए खटिया लाए हम उसका ऊपर सोए इसीलिए तो संन्यास हमने किया है ना जाओ उसको बोलो लाने के लिए एक बड़ा भारी पालंग लाए राजा लोग सोता है ना पालंग में वो पालंग लाए अच्छा होगा ऐसा करके फेंक दिया बाद में क्या किया केले का जो छिलका है वो धूप में सुखाकर कर चीर चीर कर एकदम पतला पतला करके वो बनाया उसका बाद जो महाप्रभु का व्यवहार किया हुआ जो है जो उत्तरीय बहिर्वास है उसको अंदर में डालकर सीली कर दिया बोलो इसको थोड़ा सी कर, कर। प्रभु सोचे कि यह अगर ना सिखाए तो मर ही जाएगा आत्महत्या करेगा खुदकशी करेगी तो ले लिया तो ये सब बात को हम खुला कैसे कि भागवत का जो प्रवचन है ये सुनने के बाद अगर ये सब आपका समझ में नहीं आया सबका लिए मेरा प्यार है और विशेष करके जो लोग मेरे को स्नेह करता है मैं सब है वो तो मेरा जान से भी बड़ा है लेकिन मेरा एक विनती है जिसमें मेरा चर्चा हो जाए लोग बोलना शुरू कर दिया महाराज ये हलवा खाता ये कहता वो खाता इस चर्चा में हमको बदनाम मत ऐसे तो बदनाम है ही है मेरा अच्छा नाम तो है ही नहीं ऐसा मत करो जिसमें आशीर्वाद करो जैसे मैं भजन कर पाए और जो सेवा गुप्त तो सेवा है हो जाए अगर सेवा करने की इच्छा है ठाकुर जी आपको प्रेरणा दे देंगे आज नहीं तो कल सेवा ठाकुर जी ले लेंगे हम तो निमित्त तो हमको कुछ चाहिए नहीं तो हमसे अगर ठाकुर जी को सेवा कराए उसमें अगर आपका सहयोग हो तो करोगे हम सुजोग दे देंगे देखेंगे ऐसा कोई बात नहीं तो जो श्लोक देके शुरू किया था उसका थोड़ा बहुत चर्चा करके हम आगे बढ़ेंगे चर्चा करने का विषय था क्या वो बोले संसार दुख जलोधो पथित साम ये संसार समुंदर के मुताबिक है तमाम ये जो संसार है संसार समुंदर के मुताबिक ये दुख की दुख की समुन्दर है ये समुन्दर में सब डूबे हुए हैं गिरे हुए हैं और संत महात्मा का काम ये है एक एक करके उसको उठा के बाहर ले चले चले हम कुत्ता का गां कितना चिल्लाए कहाँ तक हमारा ये आवाज जाए बोलो किसी जगह प्रवचन हो तो हजार हजार आदमी रहता है कि किसी जगह कम आदमी रहता है हमारा तो कोई इसमें विचार नहीं है लेकिन ठाकुर जी के ये ये जो ठाकुर जी का यही ये कोरोना है ये कथा जिन लोगों का सामने आज जा रहा है लाखों हजारों आदमी का पास पहुंच जाता है ये ठाकुर जी का ही किपा इंटरनेट में डीवीडी में आज का ये कथा ठाकुर जी का ऐसा ही किपा है हम हमारा कुछ नहीं है ना तो बैंक बैलेंस है न कुछ कुछ नहीं है बस जैसे अब इधर काजू खिलाते हो मेरे को ये खिलाते हो ठीक है ऐसा करने से हम हमारा वैराग्य कैसे रहेगा शरीर जहां तक चले तब तक हम स्वीकार करे तो संसार दुख जलोदो पतिध्य क्रोधादि नखरो मकरो ही कबल संसार दुख की समुंदर है इसमें सारे बदज जीव जो है डूबे हुए हैं और क्रोध काम क्रोध लोभ लव मोहम मदमाश्चर्य जो जे है सर रिपु सारे कुंभीर है कोकोडाइल जैसे है और जलचर जितना सारे पानी है बहुत भयंकर प्राणी सब हमको निकालने के लिए आते हैं तिमी है जानते हो तिमी Well, अंग्रेजी में बोलता है तिमी और तिमिंग भी है तिमी माछ का जो आकार है वो देखने से आप डर जाओगे माछ का मछली जो है उसका आकार देखोगे डर तो जाओगे इतना बड़ा और वो तिमी माछ को निकालने वाला तिमिंग है उसका कितना वो जैसे टेबलेट है छोटा सा पानी देके ऐसा गिलेगा, गिलेगा उसको भी निकल लेने के लिए तिमिंग गिल गिल एक, एक जहाज को ऐसा लगाए तो जहाज एकदम तो उल्टी होके एकदम पूरा गया आप सोचो ठाकुर जी का सृष्टि के बारे में सोचो ये प्रपंच में नहीं पड़ना घर में रहो कहीं भी रहो आंखें मुद के चिंता करते रहना ठाकुर जी समुन्दर का अंदर कितना सारे प्राणी है कभी ऐसा भी तो दिन गया क्या एक लाख साल पहले क्या हजारों साल पहले ऐसा ही तो हुआ था मेरा जन्म हुआ था समुन्द्र का नीचे अब हम मेरा आदमी बन के जन्म हुआ मनुष्य शरीर मिला अब ये सब प्राणी कैसा भयंकर है जंगल में हमारा शेर जन्म हुआ था अब हम हमारा ऐसा सौभाग्य है हमारा गौड़ी मठ में आश्रय हुआ बड़ा महात्मा का चरण आश्रय करने का सुजोग मिला गौरंग महापुर का कथा सुनने को मिला तो इससे बढ़कर सौभाग्य क्या हो सकता इससे बढ़कर सौभाग्य तो, तो कुछ नहीं है इसमें ही तो सारे सौभाग्यों का निचोड़ है जब ये इधर जो है ओ नक्रो मकर क्रोधादी नक्रो मकर कबल की तस्व चारों ओर एकदम हंगर कुमीर जो है ऑक्टोपास है वो खाने के लिए मेरे को आ रहा है चारों ओर से अब हम बांच जिए कैसे को को तो और उसके बाद दुर्वासना दुर्वासना दुराश्रुर्वासना जो है हमारा अंदर में दुर्वासना निगढ़ निराश हमारा कोई आश्रय नहीं है तुम्हें सोचे हमारा हमारा तो आश्रय है वो फ्लैट है हम हमारा मुकान है उसमें ये आश्रय नहीं है आश्रय शब्दों का व्याख्या सुनोगे तो पागल हो जाओगे इसलिए शास्त्र में बताया गया आश्रय लैया भजे तारी कि आर सब मरे कारण ये आश्रय का जो मसला है जो विचार है कभी सुने हैं आप कभी सुने कौन सुने है? बोलो विचार बचाओ मेरे को क्या सुने हो आश्रय ले आश्रय लेना पड़ेगा जैसे एक देश का साथ दूसरे देश का युद्ध हुआ जैसे अभी बांग्लादेश जिसको बोलते हो वो पूर्व पाकिस्तान पश्चिम में लड़ाई हुआ तो उधर का आदमी सारे क्या हुआ ये हमारा बांग्ला में आ गया भारत में आ गया उसका नाम है रिफ्यूजी उसका नाम है रिफ्यूजी रिफ्यूजी मतलब शरणार्थी एक गवर्नमेंट के पास हमको बचाओ हमको गोली गोला मार रहा है मर गया हमारा सारे गया जमीन जायदाद पैसा सब गया हमको मार रहा है गोली अब बचाओ अब जब युद्ध खत्म हो गया देश स्वाधीन हो गया तो वो सब लोग क्या करें सब अपना अपना जो झोली जो है उठाया और फिर बांग्लादेश में चला गया क्यों युद्ध खत्म हो गया देश स्वाधीन हो गया हो गया ना तो वो लोग जो शरण में आया था फॉर हाउ लॉन्ग वो जो शरण में आया था वो महाराज छ महीना के लिए युद्ध चला था छ महीने के लिए शरण में आया था छ महीना बाद देश स्वाधीन हो गया फिर चला गया जब आप नौकरी करोगे टॉप बॉस जो है उसका बड़ा जो बॉस है बॉस का आपका अनुगत करना पड़ेगा बोलेगा ना ए आ, मिस्टर ये वो ऐसा करो वैसा करो आदेश करे तो आदेश को पालन करना पड़ेगा जब आप नौकरी से छुट्टी हो गया रिटायरमेंट हो गया क्या वो वो बॉस का बात आप मानोगे हैं मानोगे नहीं ऐसा ही है आपका समाज का जो अनुगत्व तो है समाज में जो जो एग्जांपल है ये अनुगत तो है ये आश्रय लेना है स्वामी स्त्री स्वामी का आश्रय लेता है आश्रय लेता है लेती है ना आश्रय ये सब जो आश्रय का बात है ये तात्कालिक आश्रय है तात्कालिक लेकिन शिष्य जब गुरु चरण में आश्रय लेते हैं वो आश्रय है वास्तविक आश्रय इसका बारे में श्लोक में बताए शिष्य जब गुरु विष्णु के चरण में आश्रय लेते हैं तो वो जो आश्रय है वास्तव आश्रय है ऐसा आश्रय है जो आश्रय का बाद चैतन्य महा हमको छोड़ नहीं सकता हंड्रेड परसेंट अगर हमारा गुरुजी हमको स्वीकार किया हैं ये है हमारा शिष्य है अंतर से स्वीकार किया ये जीवात्मा को हम स्वीकार किया तो महाप्रभु का हिम्मत भी नहीं है जो हमको फेंक दे महाप्रभु का हिम्मत नहीं जो हमको फेंके क्योंकि हमारा गुरुजी ही लिया अगर तुमको कोई गुरु वैष्णव अंतर से शिकार किया मेरा सच्चा मैया ब्रजवासी का माफी ब्रजवासी मैया का साथ दुनिया का किसी माता का तुलना नहीं होता हम किसी का हाथ में खाते नहीं क्यों हम जानते कोई अगर उल्टा गड़बड़ी है तो हमारा भजन में उल्टा विक्षेप हो जाएगा लेकिन शुद्ध माताजी जी है वो बड़ा भजन में बड़ा ताकत है शुद्ध भक्ति है बामन गुस्सी महाराज भी ये सब विचार करके तभी स्वीकार किए ऐसा कोई नहीं नहीं गौर की गौरकिशोरदास बाबा जी महाराज एकादशी का दिन उपवास निर्ज्वला एकादशी का नेक्स्ट डे जो व्रत खोलना है द्वादशी का दिन वृद्धा मैया ब्रजवासी का मापिक उसका पास जाके पारण करते थे इसका अगर नकली तुम करोगे तो मुश्क, मुश्किल है गोरकृशोर बाबा जी मैं कभी कभी दादाशी का दिन वो ये मैया बूढ़ी मैया के पास जाके पारण करते और जाके चुपचाप भिखारी का माँ बैठ जाते थे मैया आके पत्तल केला पत्तल में सारे भोजन दे दिया और प्रसाद तुलसी तुलसी है माथा नीचू करके प्रसाद का सम्मान करके धीरे धीरे पाया और माता जी ने उसका जीवनी में है माताजी ने एक जगह मंतव्य की जे बाबा को अगर हम मिर्चा तेजिया पत्ता वो अगर उठा के ना अलग कर दे तो बाबा क्या तेजिया पत्ता को चिबा के खा जाएगा बोले प्रसाद है फेंकना नहीं तेजिया पत्ता मिर्चा दे दिया ज्यादा तो कष्ट होगा फिर भी खा लेगा बोले ये प्रसाद है ऐसा भी संत महात्मा है वो पत्तल को भी शिवा के खा लेता है बोले प्रसाद है उसमें लगा हुआ तुम्हारा दिमाग उस तक नहीं जा पाएगा इतना ऊंचा विचार है तो जो भी है ये जो है इसमें क्रधा दिना करो कौबल की तस्वुर्वासना है सर रिपू जो है निगरित निराश्र हमारा आश्रय नहीं हमारा आश्रय नहीं है कोई आश्रय नहीं है हम निराश्रय है और इसी अवस्था में चैतन्य चौतन हो तुम अपना चरण को अवलंबन दे दो आश्रय दे में बेसहारा हूं हमारा घर है दार है सब कुछ है ये बेकार की बात है हमारा कुछ नहीं है हम निराश्रय है और कृष्णदास को विराज गोस्वामी जी का जो वैराग्य है इसका बारे में अगले दिनों में दो एक अगले दिनों में हम विचार करेंगे कितना दैन है कृष्णदास कबीराज गोस्वामी जी का गोस्वामी लोगों का सनातन रूप हरिदास जगन्नाथ मंदिर में नहीं जाते थे क्यों वो बोलते थे, हरिदास बोलते थे, तो, हम तो हम तो नीचा जवन कुल का है आ, हरिदास ये सनातन रूप कहते थे हम तो जवन कुल का संग किए हम नीचा संग किए हम जगन्नाथ मंदिर में घुसने का घुसने बिल नहीं है हम जगन्नाथ मंदिर में जा नहीं सकेगा वो सोचो रूप गोस्वामी सोनातन गोस्वामी वो बोलते हैं जगन्नाथ मंदिर में कैसे हम घुसे हम तो पतित है रूप सोनातन जबकि दक्षिण भारत का सबसे ऊंचा ब्राह्मण कुल का है सबसे ऊंचा ब्राह्मण कुल का है भरतराज गोत्रियों ब्राह्मण वो बोलते हम पथित है हमारा कोई कीमत को नहीं है हम कैसे जगन्नाथ मंदिर में घुसे सिर्फ ही नहीं जगन्नाथ मंदिर का आसू आजू बाजू में उसका जातायत भी खत्म बंद कर दिया क्योंकि हम जगन्नाथ मंदिर का अगल बगल से जाए अगर पंडा लोगों का साथ मेरा स्पर्श हुआ मेरा छाया फर गया पंडा लगा जगन्नाथ का सेवा तो हो नहीं हमारा पर इसका सुनने का बाद हमारा दिल में क्या गुजारेगा बोलो यह सब सुनने का बाद हमारा हृदय में क्या गुजारेगा सुनातन दे रूप सोनातन कहते कि अगर हमारा शरीर का परछाई छाया अगर पंडा लोगों में पड़ जाए तो जगन्नाथ का सेवा बिगड़ेगा इतना है एक दफे सोनातन गोसाई महाप्रभु से मिलने आए महाप्रभु बोले सोनातन किस रास्ते से आए हो प्रभु जानते हैं सब किस रास्ते से आए हो सोनातन बोले क्यों समुंदर का रास्ता से समुन्दर का रास्ता से समुन्दर का रास्ता से, से आए हो वो तो इतना धूप है कड़ा आपका चरण जल गया होगा आपका जो चल चरण है वो जल गया होगा देखो ठीक से हमारा खुद का हुआ है हम एक दफे गया आने का टाइम में खाली पे नंगा पैर है और सुमंद एकदम जल के एकदम तो बाद में यह चौतन चौथ उसको पता चला सोनातन के कितना कष्ट हुआ होगा हम दौड़ के आए इधर भी हुआ ब्रजमंडल में एक दफे एक दफे तो पुरी में हुआ एक दफे ब्रजमंडल में हुआ चौरासी कहते कहते एक बाबा ने बोला महाराज इतना घूम के क्यों जाओगे इधर से सीधा चले जाओ आपका बरसाना का मंदिर मिल जाए मान मंदिर हम उसका हम हमारा बुद्धि खराब हो गया हम उसका बातों में आ गया हम बोले चलो टाइम थोड़ा शॉर्ट हो जाए गोवर्धन परिक्रमा में हमें कभी शॉर्ट परिक्रमा नहीं करते जो करते हैं उसका साथ हम बात नहीं करते अंदर का परिक्रमा नहीं करते बाहर से हर वक्त नियम है हा जभी भी करो तो वो शॉर्ट परिक्रमा कर महाराज जैसे मरुभूमि के ऊपर दो पार गया तो जलते रहा हमने क्या क्या हमारा पगड़ी जो था उसको खुला पानी में भीगाए पानी में भी हाथ में रखा दो दस कदम गया फिर पागड़ी को उधर रखा उसका ऊपर खड़ा हो गया दो क्योंकि बालू है कहां खरा रहे जलते रहे जलते जलते दो घंटा फिर उस रास्ता को पार किया अनु ठाकुर जी और नहीं हमारे जितना समय लगे हमें ऐसे परिक्रमा करें तो सोनातन गोस्वामी का पूरा पैर जल गया है फिर भी कष्ट का अनुभूति नहीं हुआ कष्ट का कोई अनुभूति नहीं हुई महापो बोले सोनातन किस रास्ते से हो बोले क्यों प्रभु हम समुंदर के रास्ते में समुंदर के रास्ते में वो तो बालू है तब तो बालू है तुम्हारा चरण जल गया होगा कैसे इस कैसे, कैसे ऐसे आना पड़ा बोलो अगर उस रास्ता से आए या लोगों का साथ मेरा स्पर्श हो जाए तो मुश्किल है कितना दैन्य है पूछो ये बनावटी दैन्य नहीं है तो आश्रय जो है यह आश्रय जैसा हम बताए अभी अब विचार किए आपका जिंदगी में आवार ऐसा आश्रय सिद्ध हो जाए तो सोचो कि इसी जन्म में आपका बेरा पार हो जाएगा 100 परसेंट क्योंकि जो गुरु आपको मिला है वो, वो जो गुरु मिला है वो धोखेबाज नहीं है आपका जिंदगी में जो गुरुजी मिला है वो धोखेबाज नहीं है पक्का गुरु लेकिन आप आपको पक्का होना चाहिए हैं इसलिए ऐसा है जे क्रधा दिन मकरी कवली दुर्वासन निगणित निराश दुर्वासनाशय भरपूर है अंदर में और उसके बाद बोला निराश हमारा वही आश्रय नहीं है चैतन्य महापुआ कृपा करके अवलंबन दे दे तो हमारा बेरा पार हो नहीं तो संभव नहीं इसका बारे में कृष्णदास कबीराज गोस्वामी का दो चार श्लोक हम बताएंगे बाद में अगले दिनों में आज इतना शब्द क्यों बताया कि अगर कुछ गलती भावना हमारा हृदय में रहे तो भागवत का असली चर्चा अभी शुरू होने जा रहा है दिमाग पर कुछ नहीं घुसेगा काल ब्रह्मा जी ने इतना विनती की किसको ब्रह्मा जी ने ठाकुर जी को विनती की है ठाकुर जी आप मेरे को वंचित नहीं करना पराबरी यथा रूपे तो और हम जानते तुम्हारा कोई जगत का रूप नहीं है तुम्हारा जो मेटेरियल जगत का जगत का जो रूप है रूप रस ये जो शब्द स्पर्शो गंधो जो दुनिया का आदमी भुगतते रहते हैं एंजॉय करते रहते हैं ऐसा माफी तुम्हारा कोई रूप नहीं है मतलब तुम्हारा अपरागित रूप है लेकिन ठाकुर जी मेरे को जो सृष्टि का बारे में आप लगा रहे हो मेरा ऐसा ना हो जाए कि बंधन हो जाए क्योंकि सारे सृष्टि का विषय मतलब सृष्टि का विषय मतलब उसमें रजोगुणी भाव होगा ही रजोगुणी भाव ना हो वो सृष्टि कैसे होगा <coughs> ब्रह्मा को रजोगुणी भाव में विभावित करकर ठाकुर जी रजोगुण का अधिष्ठात्री देवता बना दिया शंकर जी को शंकर जी को तमोगुण का अधिष्ठात्री देवता बना दिया और विष्णु तो शतगुण का अधिष्ठाति देवता है ही है तो शंकर भगवान तमगुण का अधिष्ठाति देवता है इसका मतलब ये नहीं कि शंकर स्वयं तम है तमगुण में है। नहीं शास्त्र में विचार है निम्नगानम यथा गंगा देवान अच्युतो यथा वैष्णवान यथा शभु पुराणानंद पुराणानम तु ईदम भागवतम वैष्णव का मापिक शंकर का मापिक वैष्णव दुनिया में है नहीं तो कैसे तुम तमगुन नहीं बन गया बोले महाराज वो आगा का आश्रय लेके जैसे पुलिस वाले जो है पुलिस वाले में ऐसा देखा बहुत बड़ा वैष्णव पुलिस वाले पुलिस का काम करते बड़ा वैष्णव और जब पुलिस का काम करने जाते है तो पुलिस का वर्दी पहनना पड़ता पुलिस का वर्दी है ना पुलिस का वर्दी नहीं है पुलिस का वर्दी पहन के जाओ इधर बैच लगा दो डब्लू ऐसा करके वेस्ट बंगाल सिविल पुलिस ऐसा लगा दो सीपी लगा दो बैच है ना तो वो जो वर्दी लगा के जाते हैं तो उस टाइम पे उसको तो नौकरी करना ही पड़ेगा क्योंकि वो तंगा लेता है अंतर में भक्ति है लेकिन बाहर में डंडा लेके पुलिस मारते हैं किसको चोरों को बदमाशों को क्योंकि उसका काम ही है सरकार उसको ये काम दिया ऐसा ही सोचो कि सिलो सच्चिदानंद भक्ति ठाकुर जी वो मैजिस्ट्रेट का काम करते थे जब बीस किशन को पकड़ के ले आने के लिए गया विश किशन कितना मंत्र तो सरजंत किया भक्ति मेहनत ठाकुर मारने के लिए ऐसा उसका मंत्र पता था वो मंत्र से आप मर जाओगे तुरंत भक्ति मेन ठाकुर जी ने भागवत लेके पढ़ रहा है और उसका चारों ओर मंत्रों का जो प्रभाव है वो काट रहा है सुदर्शन भक्ति मे ठाकुर भागवत जी लेके भागवत भागवत का मूल उसको लेके बैठा हुआ आप लेन उसका मंत्र लगाया जैसे मर जाए और भगवत है चारों ओर से आके घूम रहा है कुछ नहीं कर सकता घटना को हमने पहले भी खोला था इस मर, जो हरकथा हुआ था कालना में एक बाबाजी महाराज भगवान दास बाबाजी महाराज बड़ा सिद्ध महात्मा इसका साथ एक, एक इसका पास एक मैया आके रोना शुरू कर दिया बड़ा फूट फूट के। म, और बाबा बोले रो रही क्यों रो क्यों रही बोला हमारा लड़का का मौत है सांप काटकर मरेगा सांप ने डसेगा बस लड़का मर जाएगा और वो समय आ गया और दो एक दिन का अंदर ही ऐसा होने वाला ऐसा विचार है आपका चरण में लड़का को हम फेंक के जा रहा है इच्छा है तो आप बचाओ नहीं तो मारो जो आपका इच्छा है। बाबा का पास हो मासूम बच्चा ज्यादा भाई छोटा सा उम्र चार तीन चार साल का उसको फेंक के चला गया बोला आपका चरण में दे दिया मैया चली गई और जिस दिन साप डसने का विषय है उस दिन महाराज क्या की मारा रात का टाइम में पूरा रात नाम करते हैं और बच्चा के बोले बच्चा को एक लाइन दे दिया चौक जो है ना संस्कृत में कठिनो बोलता है चौक चौक देके मार्किंग कर दिया और मंत्र करके सब व्यवस्था कर दिया बोले बच्चा को बोला ए डरना नहीं मैं तुरा सामने बैठा ये भजन कुटी तू इधर है चुपचाप बैठे रहना एकदम तो हिलना नहीं चुपचाप नहीं तो साफ डेगा और बच्चा तो थरथर थर, -थर काप उठे चुप बैठे हैं और रो रहा है बच्चा तो रो रहा है उनको साफ डेगा इतने में जब महाराज जी भजन कर रहा है महाराज जी भजन कर रहा है इतने में जब रात सारे बारह एक बजे तो सांप आ गया सांप आ गया साफ बच्चा कुछ नहीं किया सांप आ गया क्योंकि काल प्रेरणा देता है सांप जो है इसका प्रसंग भागवत में आएगा जब जन्मे जाय जन्मे जाये जी जब सर्प विनाश यज्ञ शुरू किए सारे सर्पों को हम मारेगे तो ऊपर से प्रार्थना आया सब आके सर्प लोग क्यों मार रहे हो सारे सर्प आपका क्या किया बोलो ये तो झूठा बात है उसका तकदीर में ये लिखा हुआ था उसी सांप आया जिसका तकदीर में लिखा हुआ है सांप डांसेगा कहीं भी रहो बहुला लोखींदर का बात सुने हो वो लोहे से कमरा बनाया था भले जैसे सांप किसी भी हालत घुस ना पाए लेकिन उस सांप का देवी जो है मनसा देवी आ आगे तेरा खानदान उजर कर देंगे छोटा सा सुरख रख दे छोटा सा सूरख रख दिया उनमें से छोटा सा एक सांप उसका अंदर गया और उसको डांस दिया मस्त हो गया जिसका लिखा है तकदीब में होगा अब बच्चा का तकदीर में लिखा हुआ है सांप आ गया ऐसा कर रहा है फॉस फॉस कर रहा है और बच्चा एकदम रो रहा है बाबा जी बोल चुपचाप बैठे रहना बिल्कुल वो सांप तो अंदर घुस नहीं पा रहा क्योंकि लाइनिंग है ना सांप घुस नहीं यार आप घुस नहीं पा रहे और ऐसा ऐसा, ऐसा कर रहे है घंटा देर घंटा ऐसा भोंस फोस करते करते जब कुछ नहीं कर पाया और महाराज नाम कर रहे हैं ठाकुर जी को शरण कर गौरांग फिर उसके बाद सांप घूम के चला गया बस उसका जो मौत का जो वो जो लिखा हुआ था उसको खंडित कर दिया कर दिया और एक दफा उसी कालना में हुआ था एकादशी का दिन रात्रि जागरण करना विधि है एक एक गृहस्थी और रात जागरण कर रहा है अकेला गौरनिताय नीताय स्वयं हो गया गौरीदास पंडित जो गौरीदास पंडित का जो पाठ है उधर कालना में वो गौरनिताय साक्षात गौरनिताय वो चलता फिरता विग्रोह है गौरीदास पंडित ने परीक्षा ली दी जब रो रहा था गौरीदास पंडित तो हमको छोड़ के क्यों जाओगे हम तो मर जाएंगे बोले ऐसा करो तुम हमारा विग्रह बना लो हमारा विग्रोह बना लो गौर नेताई। ही और विग्रोह को रख लो हमारा तो बहुत सारे काम है हम जाए बोले ना ऐसा नहीं चलेगा विग्रोह से कम नहीं चलेगा विग्रोह से कम नहीं चलेगा विग्रोह से हमको ही चाहिए वो ठीक है तो मंदिर में आके खड़ा हो गया अब बिग्रोह चलना शुरू कर दी अब जाके बिग्रोह को पकड़ बच जाओ बिग्रो बोले तो कुछ को रखोगे हम को रखोगे ये इसको रखोगे एक ही तो है जब बिग्रोह को पकड़ पकड़ लिया तो मंदिर में गोर नि खड़ा है गोर नि जब उधर उसको पकड़ रहा है तो वो जा रहा है बोला हम एक ही है विग्रोह को मान लो और पूजा करो सेवा करो वो गोर निधाय उसी जो वो जो पाठ है उसी पाठ जहाँ गोरंग जा, गोरंगमापो जाते थे भोजन करते थे वही सिद्ध पाठ है उसमें एक भक्तो रात को कर रहा था माला माला करते करते एक जगह बैठा चारों ओर वृक्ष है उसमें मंदिर है मंदिर शहन है ठाकुर जी और एक गोखरो आके उसको डासा। हाथ ऐसा रखा किसी जगह गोकरो साहब ने एक डांस लिया डांसने का साथ साथ वो तो, तो एकदम का शुरू कर दिया लेकिन चिल्लाया नहीं एक शब्द तो बोला नहीं हा करके चिल्लाया तुम होते तो चिल्लाते एक बात नहीं किया क्योंकि हम हम अगर चिल्लाए तो ठाकुर जी का शयन का विघ्न होगा जब ऐसा डांसे तो हाथ को पकड़ लिया नाम करते रहे अरे कृष्ण हरे कृष्ण ऐसा करते, करते नाम करते करते जहां चरणमृत का पात्र है चरणमृत का वहां जाके ऐसा ऐसा करके एक एक कर चरण लेता है और चिल्ला रहा है था अंतर में बाहर में चिल्लाने का कोई आवाज नहीं चरण ले रहा है क्योंकि उसको पता है चरण में तो सारे सर्वदोष हरो हरा सर्वदोष हरण कर सकता है सारे कष्ट लिखा हुआ है चरण तो पाते हैं पूरा एकदम ऐसा करके अंतिम में अज्ञान होके गिर गया सुबह में लोग देखा लेकिन वो भक्तों को मरना चाहिए था मरना ही तो गो, गो, गोकरो काटा गोकरो सब काटा लेकिन वो साफ का विष चला गया साक्षात गौरंग का कृपा कहता ऐसा कई घटना है आपको विश्वास हो तो अच्छा है तो मैं क्या कर तो इधर जो गौरंग महाप्रभु ठाकुर जी का ऐसा ही है ठाकुर जी अगर चाहे तो कुछ भी कर सके हा तो ऐसा है परावरी यथारूपी जानियम तेतु अरूपीण हा ठाकुर जी तुम ऐसा करो तुम हमारा जो प्राकृत अप्राकृत जड़ और, और चिन्मय दोनों विषय पर अप्राकृत ज्ञान हमको हमारे हृदय में दे दो देने से क्या होगा हम संभाल के काम करेंगे तो तमकुंड का अधिष्ठाती देवी देवता का बारे में बता रहा था अब ब्रह्मा को आप बोलोगे कि आप रजगुण रजगुण का अधिष्ठाती देवता ये तो ये तो है ही है लेकिन अंदर में भक्ति है ब्रह्मा को आचार्य माना ना ब्रह्मा का आचार्य नहीं माना, नहीं माना। मै ना कुरु परंपरा ब्रह्मा युक्त चतुर्मो हाई कृष्ण सेवन क्यों बोलते हो तो आचार्य माना ना आदि आचार्यो तो आचार्यो अगर रजोगुनी है तमोगुनी तो है तो किस काम का है है ना यही तो विचार है तो ब्रह्मों, ब्रह्मा जो है बाहरी दृष्टि में रजोगुन बना के रखते हैं क्योंकि नहीं तो सृष्टि का काम नहीं चलेगा जैसा पुलिस का वर्दी है एसआई है लेकिन अंतर में भक्तिविनो ठाकुर भी बाहर में बिश को दमन करने के लिए बाहर में क्या मैजिस्ट्रेट का बेस है अब बिशकिशोन पूरा भक्तिवेन्द्र ठाकुर का पूरा खानदान को मारने के लिए मंत्र तो किया और असुस्त तो भी हो गया सारे लड़का बीवी सब असुस्त हो फिर भी भक्तिवेन्द्र ठाकुर नहीं घबराए भजन करते रहे बाद में विश किशन को लेकर जेल का अंदर डाल दिए जा कुछ कर नहीं पाए ऐसा भक्त लोग हैं तो यहां जो है ब्रह्मा जी रजगुन का जो बाहरी आवरण है इसको तो बना के रखते हैं क्योंकि नहीं तो सृष्टि का कार्य नहीं चले अंतर में बड़ा भारी बड़ा आचार्य जो है बड़ा बड़ी आचार्य और ब्रह्मा जी का, ब्रह्मा जी जी का, से नारद जी भी अभी काल बताया था सायंकालीन अधिवेशन में सुबह भी, भी थोड़ा बताया था जो ब्रह्मा जी से ब्रह्मा जी से नारद जी को भगवत तत्व तो तो विज्ञान मिला उपदेश सुना और इधर जो है ठाकुर जी को कैसे ठाकुर जी ठाकुर जी कैसे ब्रह्मा को भगवत तत्व विज्ञान दिया है इस बारे में चर्चा आएगा इस विषय चतुश्लोकी भागवतम इसमें थोड़ा बहुत अभी व्याख्या करें बाद में बार में बाद में और व्याख्या करेंगे शाम को बहुत ज्यादा अभी तो समय है थोड़ा कोई बात नहीं और ये जो है इसमें देखो परमं ू्यम यदिज्ञान समित सहस्य तदंगं गृहा मैं यहां यथा भाव यदगुणकर्मक तथा विज्ञानमस्त ते मदनुगृहा अहोमिवासमेंग्रेन असत्म पशादेत जो वशिष्यत सोस्म्यहम ऋते अर्थम यती न प्रतीत च्वात्म तद्द्वात्मन मैं यहास यथा यहा महातासु चावे प्रविष्टा प्रविष्टा तथा न तेष्व एकदिज्ञास तत्विज्ञास्वना अन्य वैतिका एतत्म सम पर सीना भवान कल्पिकल्पेश नहे ये श्लोक को व्याख्या किया था अंतिम ऐतत मतम समिष्ठ परमेन समाधिना भवानु कल्प विकल्पेश नमरती कहे छित तुम्हारा जिंदगी में मोह नहीं आएगा जब भी तुम रजगुण का प्रभाव रजोगुन रजु, का प्रभाव के द्वारा सृष्टि का क्रियाक्रम चला रहे हो लेकिन मेरा आशीर्वाद रहा आपको रजोगुण बाहर में है लेकिन आपका जो भक्ति है आपका जो तत्व विज्ञान है बिगड़ेगा नहीं रहेगा बाबा अनुकल्प विकल्प इसे नौ विमर्जित कहे मोह प्राप्त नहीं अर्थात अज्ञान आपको अज्ञान आपको ग्रास नहीं करे तो इधर जो आता है ज्ञानम परम गुंग जिज्ञान समा ये शरणागति जो शरणागति का बारे में आश्रय लेने का बारे में जो चर्चा पहले हम आधा घंटा एक घंटा किया अब इस विचार को देखो इधर ठाकुर जी स्वयं कह रहे हैं कि ज्ञानम परम गुंग जिज्ञान समन्वित हमारा जो ज्ञान है ज्ञानम परम गुजंग हमारा ज्ञान बड़ा गुप्त ज्ञान है हमारा जो ज्ञान है बड़ा गुप्त ज्ञान है ज्ञानम परम इजाद विज्ञान असमित ये सिर्फ ज्ञान ही नहीं विज्ञान के साथ जोड़ा हुआ है विज्ञान असह रहस्यम तदंगमच सिर्फ ज्ञान नहीं देंगे ज्ञान क्या भगवान का जो स्वरूप का ज्ञान है भगवान का जो स्वरूप भगवान का स्वरूप का विषय जो ज्ञान है वो ज्ञान और भगवान का शक्ति का साथ उसका जो संबंध है उसको बोलते हैं विज्ञान समझा मेरा बात भगवान का स्वरूप का विषय में जो ज्ञान है जो विचार है उसका वो जो है वो है ज्ञान लेकिन शक्ति का साथ भगवान का जो अनंत शक्ति शक्ति का साथ उसका क्या संबंध है ये जो विचार है इसको विज्ञान बोला जाता है और रहस्य है कौन भले ये जो जीव है जितना सारे जीव हमारा रहस्य जीव जो है जितना सारे जीव है अनंत जीव वो जीव सब जो है वो सब रहस्य है कब कहां पहुंच जाता है कैसे उसका दूसरा जन्म होता है फिर तीसरा है, ऐसा ऐसे मरते रहते हैं जन्म रहते हैं ये आत्मा और क्षुद्र जीवात्मा जो है इसका बराबर मिस्ट्री है रहस्य है और प्रधान हमारा अंग क्योंकि प्रधान बिना तो हम तो ये सब जो चक्कर है सृष्टि हम कर नहीं सके तदंगंश तो ठाकुर जी कह रहे हैं कि ये जो हमारा ज्ञान है हमारा स्वरूप का ज्ञान शक्ति का साथ हमारा जो संबंध है इसमें क्या गुरु विचार है वो है विज्ञान उसके बाद जो जीव राशि है अनंत जीव साब ये मेरे रहस्य है कोई नहीं जानता जीवों का क्या होता है क्या दशा होता है कहाँ मरते है, कहां है, हैं कहाँ जाते हैं हाँ इसी के बारे में पूछा था ना, कौन नोची कहता जमराज जी को आत्मा का रहस्य बताओ अरे आत्मा के बारे में मत पूछो दमाम दुनिया का ओश्वत जो तुमको दे देते हैं, नहीं ये एक मत पूछो बोल नहीं हमको यही चाहिए आत्मा का बारे में जो गुप्त रहस्य है उसका ज्ञान हमको दे दो नहीं ये ज्ञान नहीं दिया जाएगा मुश्किल है ये कहने लेके क्या करोगे तुम दूसरा चीज ले लो जो मांगो वो दे दे महाराज देना है तो दो नहीं तो हम जा रहे हैं हमको चाहिए नहीं क्योंकि दुनिया में अगर किसी भी चीज रहने वाला नहीं है आप अगर पूरा धरती का राज पूरा धरती का राज दे दो हम राज, राजा बन के रह जाए तो क्या फायदा है? आज नहीं तो कल तो मरना ही पड़ेगा धरती में जितना सारे राजा हुआ है क्या वो लोग अभी जिंदा है प्रकट है सारे गया है ना सारे प्रकट हो गए अब प्रकट हो गए तो हम ये सब लेके क्या हम दुनियादारी का चीज नाशोवान चीज हम नहीं, नहीं ले वाले। आपको देना है तो इसी ज्ञान को ही देना पड़ेगा ना तो हम नहीं ले जमराज़ बोला बड़ा, बड़ा बड़ा बड़ी मुश्किल है तो बाद में ये आत्मा का बारे में गुरु रहस्य जो है ये ज्ञान को दान कर दिया लो नोचिकता को नचिकता ज्ञान लिया ठाकुर जी ना दे तो हो नहीं सकता तो जो भी है इधर जो है भगवान कहे जो गृहणु गंग मया इधर एक तो चीज आता है ये शब्दों को ध्यान देना गृहाणु गंग मया हम बोल रहे हैं और तुम ग्रहण करो हम अगर ना बताएं तो ये ज्ञान तुम्हारा जिंदगी में आने वाला नहीं है हम दे तो इसमें जोर जबरस्ती नहीं चलेगा इसमें पैसा का ताकत धनबल जन बल लोग बल विद्याबल कुछ नहीं चलेगा कोई चैलेंजिंग मूड कोई चैलेंजिंग मूड ऐसा नहीं चलेगा हम देख लेंगे बूझ समझ लेंगे कोई आदमी बोलता है महाराज आप अगर समझाओ तो हम समझ जाएंगे हम तो पढ़े लिखे हैं हम पढ़े लिखे तो है ही है लेकिन समझा तो समझ सकोगे बोले हाँ हो जाएगा अब समझाओ गुरुचरण क्या दरकार है हम बोले महाराज अब गलत कह रहे हैं सही नहीं कह रहे बोले कैसे हम तो हम तो पढ़ा लिखा है हम तुम पढ़ा लिखा है अभी तुम किस चीज लेके पढ़े हो बोले इकोनॉमिक्स लेके पढ़े हैं ठीक है इकोनॉमिक्स लेके पढ़े हो अभी तुम्हारा सामने अगर जो अगर अप्लाइड फिजिक्स अप्लाइड फिजिक्स और केमिस्ट्री के बारे में बोलना शुरू करते हो समझेगा कुछ कुछ समझेगा नहीं क्योंकि उसका बारे में उसको मिनिमम जानकारी है नहीं कुछ चीज जानने का लिए इच्छा हो तो उसका लिए मिनिमम कोई क्वालिफिकेशन का जरूरी है तो ये होगा नहीं ठाकुर जी बोले ग्रदितंग मया हम दे रहे हैं तो आप गोहन करो नहीं तो आपका हृदय में ये ज्ञान कभी नहीं आने वाला यहां ही एक बात होता है शरणागति का भाव जब किसी का हृदय में 100 परसेंट शरणागत तो हो जाता है जो जीवात्मा तब उपनिषद में बोला क्या बोला उपनिषद में सुंदर विचार है नायन आत्मा प्रवचने लोलभ्य न मिधाया न बहु न सिन जम ऐशित तेन लभ्य जिसको ठाकुर जी ग्रोहन करे वही जान सकेगा बाकी संभव नहीं तो यहां आता है सर्वनागति का भाव और ज्ञान के बारे में स्वरूप ज्ञान सौर ज्ञान का बारे में जो है आठ तत्व विज्ञान जिसको लाभ हो गया अर्थात ज्ञान और विज्ञान तो स्वयं उसका जो रहस्य अर्थात जीवात्मा के बारे में आत्मा का गोति के बारे में ज्ञान आ जाता उसका बाद जो है तदंगन चो अर्थात प्रधान क्या चीज है <coughs> सृष्टि का जो रहस्य का वर्णन हो उधर आएगा प्रधान और प्रकृति प्रधान और प्रकृति दोनों मिलकर सृष्टि का रचना हो सकता नहीं तो होता नहीं तो इधर जो है भक्ति ठाकुर कह रहे हैं कि जो हमारा हमारा जो अद्वय ज्ञान तत्व हमारा जो तत्व है तो अद्व्यय ज्ञान तत्व दोनों नहीं है एक ही है ठाकुर व्याख्या कर रहे हैं और टी विश्वनाथ चक्रवर्तीवाद भी व्याख्या किए कई व्याख्या है उसमें भक्तिम ठाकुर कह रहे हैं कि देखने में एक एक तत्व है क्योंकि ज्ञान तत्व नौ द्वय अद्वय ज्ञान तत्व होने से भी ये तत्व चार विभाग होकर लीला कर रहे हैं समझा मेरा बात समझा नहीं एक ही है तत्व तो तो विज्ञान एक है लेकिन अद्वैय ज्ञान तत्व लेकिन अद्व्य ज्ञान तत्व होने से भी ये तत्व चार विभाग होकर आपका सामने पेश किया गया कैसा है एक तो बोला ज्ञान उसका विज्ञान ज्ञान विज्ञान रहस्यो उसका तदंग मंच तद तोदंगु। चारों विभाग होकर चारों भाग होकर यह सृष्टि का हमारा जो है प्रपंच और अपराखित जगह सबका विषय ये चारों में है लेकिन होने से भी लेकिन ये तत्व जो है ये तत्व एक ही तत्व है और हमारा जो चारों संप्रदाय है चारों संप्रदाय कौन कौन जो, जो, मद्दाचार्यो निम्बार्काचार्यो जो, विष्णु स्वामी चार आचार्य है आचार आचार्यों के द्वारा एक एक करके सिद्धांतों का मार्ग खुल गया परम तत्व वस्तु को प्राप्त करने के लिए जो चार मार्ग है चार मार्ग हमारा पद्म पुराण में इसी को ही बोला गया जो जो चार संप्रदाय ऑथेंटिक संप्रदाय है संप्रदाय विहीना जी मंत्रहा तेन स्फला मतहा इत्यादि विचार आता है पद्म पुराण का संप्रदाय विहीन संप्रदाय विहीन अगर संप्रदाय विहीन संप्रदाय विहीन अगर किसी मंत्र आपको प्राप्त हो गया तो वो मंत्रों से आपको ठाकुर जी मिलेगा ना सब गुस्ती में आज सुंदर व्याख्या किया इसको कोई अगर बोले कोई अगर बोले कोई अगर बोले कि महाराज ये चार भाग हो गया कैसे चार पार्ट चार संप्रदाय हमारा संप्रदाय काम नहीं होगा लेकिन पद्मपुर विचार है संप्रदाय विहीना जे मंत्रास थे चारों संप्रदाय को पूरा तमाम शास्त्रों का विचार का आधार पर ऑथेंटिक माना गया अर्थात चारों संप्रदाय का एक किसी एक संप्रदाय के साथ आपका अगर कनेक्शन है अर्थात उसी चारों संप्रदाय में किसी एक संप्रदाय का कोई सदगुरु का चरण आश्रय हो गया होगा तो आगे चलकर अगर भजन आपका हुए तो ठाकुर जी प्राप्ति होने का संभावना है भजन ना करे तो सदगुरु प्राप्ति होने का भी कोई फायदा नहीं समझा मेरा बात और चारो संप्रदाय का साथ कोई कनेक्शन नहीं है बाहर की ऊट पटांग इतना हजारों संप्रदाय निकाला है उसमें मंत्रो ले लो तो उसमें काम नहीं होगा ठाकुर जी मिलेगा नहीं ऐसे शास्त्रकार शास्त्र का विचार है कोई अगर आपको बोले गंगा पानी लाओ आप बोले सभी तो पानी बोलके एक ही है बोल के एक जगह गया उसमें पानी उठा के लगे हम गंगा पानी लाए ना महाराज हम तो दूसरा मृदी का पानी लाए क्यों लाए हम तो लोग गंगा का पानी लाओ गंगा का पानी लेने के लिए जहां से गंगा बहती हुई जा रही है वहां जाके आपका गंगा का पानी लेना पड़े नहीं तो आपको गंगा का पानी कहाँ मिलेगा जहां जहां से गंगा जा रही है वहां जाके गंगा का पानी ले तो मंत्र मंत्र भी ऐसा है इस परंपरा के अनुसार जिस संप्रदाय सदगुरु का माध्यम हमारा जो ये परम्परा है इसमें हमारा पास अगर वास्तव शुद्ध मंत्रो आ रहा है तो ये जो है वो कामयाब होगा इस बारे में बलदेव विद्याभषण बड़ा भारी विचार प्रस्तुत किया बलदेव विद्याभूषण सुंदर विचार प्रस्तुत किया बलदेव विद्याभूषण बोले जो संप्रदाय का शुद्धि का जरूरी है बलदेव विद्याभसन लिखे संप्रदाय के शुद्धि का, का जरूरी इसलिए है संप्रदाय में कोई मिलावटी आ गया बलदेव विद्याभसन कह रहे हैं संप्रदाय का शुद्धि का जरूरी है अगर कोई मिलावटी हो गया मतलब परंपरा के अनुसार कोई ऐसा हो गया कि उसमें परंपरा का जो धारा है ये रक्षित होना संभव नहीं इसका बारे में लिखा बड़ोदेव विद्यावसन परंपरा का शुद्धि कैसे हो जाए कि गुरु परंपरा के अनुसार हमारा गुरुजी जी जी का अनुगत किया तो प्रोपात जी का मंत्र जो है बहुत प्रोपात से हमारा गुरु को मिला अगर गुरु का अनुगतव वास्तव कर रहे हैं तो भोपात का मंत्र गुरु जी का आएगा शक्ति और गुरु जी हमको देंगे वही शक्ति चलेगा अगर हम बेईमानी करना शुरू कर दी गुरु वैष्णव का साथ गद्दार हो गया गद्दारी करना शुरू कर दे तो हमारा अंदर में मंत्रों का जो प्रभाव था गुरु जी दिखा दिया सारे खत्म हो गए समझा मेरा बात जब भी हम परंपरा का लाइन में है तो हम बेईमानी किया गुरु वैष्णव का साथ तो मेरा ऊपर जो गुरु जी का किफा था तक खत्म हो गया हमसे कोई दिखा ले तो उसका सत्यनाश समझा मेरा बात ऐसा विश्वनाथ चक्रद्वाद जी बोले परंपरा का धारा शुद्धि होना चाहिए बल देव उद्धा भूषण बोले तो ये सब बातें जो है हृदय में छुपा कर रखना सुनोगे इधर से निकल जाए तो क्या फायदा संप्रदाय जो है चारों संप्रदाय के साथ कनेक्शन है तो ठीक है। लेकिन हमारा यह कहने का मतलब है शास्त्रों में जाए चारों संप्रदाय का कनेक्शन है तो आपका भजन बनेगा नहीं तो होगा नहीं लेकिन ये चारों संप्रदाय में क्या क्या है बोले शुद्धा द्वैतोवादुद्धा द्वैतोवाद्वैता द्वैतोवाद्वैतोवादारे दो विभाग है बहुत सारे विभाग शुद्धा द्वैतवाद द्वैता द्वैतोबाद है बाप रे बाप पागल बन जाओगे ये सब विचार सुनते सुनते महाप्रभु जी ने जो का संप्रदाय को स्वीकार की ये चारों संप्रदाय के जो आचार्य है चारों संप्रदाय के जो आचार्य है चारों के चार ही नवद्वीप धाम में गए थे धाम महिमा में है निम्बार का आचार्य जो हो भी गए कोरंग महापू के धाम में विष्णु स्वामी हो भी गए माताचार्य भी गए सारे गए लिखा हुआ है धाम लेकिन जो का संप्रदाय महाप्रभु ने स्वीकार किया क्यों महाप्रभु जो का संप्रदाय जो है उसमें एक मूल विषय है साक्षात विग्रोह का जो विषय में प्रेम प्रीति का सेवा वो मादाचार्यों जो विषय विशेष करके है अब मादाचार्य जो का जो विषय विचा है विचार है पूरा के पूरा हमारा गौड़िया मठ में नहीं है समझाने हमें मेरा जो गौड़ियों धारा है हमारा हम लोगों का गौरीधारा में माध्वाचार्यों का जो विचार है उसका मूल है मूल बेसिक थिंग लेकिन बाकी इसलिए हमारा संप्रदाय का नाम है माध्य गौरीप्रदाय नाम क्यों हुआ माधव गौरी संप्रदाय माध्चार्य का पूरा विचार नहीं क्योंकि माधाचार्य सम्प्रदाय में जो विचार है उसका मूल लिया गया इसलिए लिया माधव गौरी संप्रदाय जो भी है तो इसमें विचार आता है ठाकुर जी बोल रहे हैं कि हम ये रहस्य का बारे में अर्थात हमारा स्वरूप का ज्ञान और हमारा जो माया का साथ हमारा जो रचना है लीला कि क्योंकि माया अगर नहीं है माया का साथ भगवान का लीला नहीं है माया मतलब जोगमाए अगर माया बोले तो तुरंत समझ जाएगा जोगमा अब महामाया बोले तो माया माया महामाया क्या है जोगमाया का शैडो छाया है माया जब भी बोले ठाकुर जी का माया तो तुरंत सोच दे कोई विशेष करके बोला हुआ है कि महामाया है तो सोचो कि महामाया जीवो के जीवों को मोह में डलने वाली ये मोहमा महामाया तो इधर जो है अगर ठाकुर जी का साथ जो माया का शक्ति का कोई लीला नहीं है तब तो कोई लीला का दर्शन होगा नहीं ठाकुर जी का साथ ठाकुर जी का साथ जब तक भगवान ठाकुर जी का साथ उसका जो शक्ति है शक्ति का जब तक लीला हो खेला हो तो उसी का नाम लीला है जब शक्ति का साथ कोई भगवान का कोई विलास नहीं है ये इस शब्दों में दिया गया ठाकुर जी का साथ जब शक्ति का उनके जो शक्ति है उसका कोई विलास नहीं है तो सोचो कि लीला विलास नहीं समझा मेरा बात ठाकुर जी का साथ जो शक्ति है उसका विलास बंद हो गया नित्य जगत में है ये बस तो लीला तब तो लीला होगा नहीं इसका बारे में भागवत का दसम स्कंध में आएगा इसी का बारे में ही बताया गया जय जय या याम जी तो दो सुख की भीत हो गुना तमसी यद आत्म न समस्त सामा भग ठाकुर जी को बताया वेदस्तुति समस्त शक्ति को अवरुद्ध करके आप निश्चे होकर सोए निश्चे होकर सो गए चौ महीना यदि चौ महीना है चतुर्मा चाव चौ महीना में ठाकुर जी इच्छा करके जोग निद्रा को अवलंबन करके सो जाते हैं जोगो निद्रा इसी को चौ महीना बोला जाता है ठाकुर जी स्वयं एकादशी में सोते हैं और उत्तर में जग जाते ठाकुर जी का सोना हमारा माफी नहीं है ये जोगो निद्रा अवलंबन करके ठाकुर जी सोते हैं इस समय भक्त लोग जो है वेद उपनिषद पुराण सारे ठाकुर जी का स्तभ करते रहते हैं निरव छिन्न स्त स्त स्तुति करते रहते हैं इसका विषय में आएगा बाद में चर्चा तो इधर जो है ठाकुर जी का जो विषय है इस विषय में सारे ज्ञान हो जाए ठाकुर जी बोल रहे हैं हम दे रहे हैं तुम गोहन करो हम न, हम अगर ना दे तो आपका गोहन करना संभव नहीं है गोहन कैसे कर पाओ और उसका बाद बोले जवान हम यथा भाव यूप गुण कर्म कहा तथ विज्ञान व सुते मदनुहा गुरु की पास से सब कुछ हो जाता सदगुरु की पास सब संभव है इधर ब्रह्मा जी को भगवान की पाकी तो मतलब ब्रह्मा जी का गुरु कौन है साक्षात कृष्ण ब्रह्मा जी का गुरु है कृष्णो कृष्णम मंदे जगत गुरु कृष्णो साक्षात ब्रह्मा जी का गुरु है इसलिए गुरु जी का कृपा देखो जवान हम यथा भाव जो रूप गुण कर्म कह तथय विज्ञान हम सुनो ब्रह्मा जी को कह रहे हैं हम कैसा है हमारा रूप कैसा है हमारा गुण कैसा है हमारा लीला कैसा है हमारा धाम कैसा है हमारा नाम कैसा है सबका बारे में जानकारी आप ले लो सबका बारे में जानकारी ले लो सब चीज ये सब चीज का ज्ञान हो जाएगा तथा ही वो इस सब विषयों में तत्व विज्ञानम हम असूते मद हमारा अनुग्रह से कृपा से मदानुग्रह हमारा कृपा से आपका अंदर में यह सब ज्ञान पैदा हो जाएगा कृपा के द्वारा इसमें एक विशेष सिद्धांत तो है ब्रह्मा जी तपस्या करते करते ठाकुर जी उसको ठाकुर जीदार गुरु का काम किया लेकिन अगर जगतवासी बोले हम कृष्ण को गुरु मानेंगे और किसी को गुरु मानेंगे इसका सिद्धांत तो हम परंपरा के ग्रंथों में गौरी संप्रदाय में क्या परंपरा नहीं है इसका इस, इस विषय को लेकर पिछले बहुत सालों से लड़ाई होते आ रहा है गौरी संप्रदाय में कोई परंपरा नहीं है इसका विषय में सात आठ साल पहले मैंने किताब था ठाकुर जी का कृपा से उपस्थित किया था उसका नाम है क्या सच्चा गौड़ियों संप्रदाय में संप्रद में गुरु परंपरा नहीं है ऐसा एक किताब निकाला था किताब में हम यह विचार प्रस्तुत किया था किसी ने अगर बोले कि गुरु का दरकार नहीं कृष्ण तो गुरु है हो जाएगा होगा नहीं क्योंकि कृष्णो चैतन्य वहां बोले क्योंकि दूसरा जो बदमाश लोग है वो बोले गौड़ी धारा चैतन्य महाप्रभु से आए हुए हैं किसी बदमाश लोगों ने ऐसा विचार किया गौड़ मठ का जो धारा है वो चैतन्य महापुरु से आए हम लोग मानेंगे नहीं मध्याचार्य आने तो इसका क्या जवाब दोगे हो इसके लिए मेरे को जुक्ति देना भारत शास्त्रों का विचार वो विचार प्रस्तुत करेंगे हम उसमें देखो ये जो चैतन्य महाप्रभुष स्वयं है स्वयं पर अखिलेश्वर वो भी स्वयं रूप भगवान अतः जो कृष्ण है वही चैतन्य मापू अगर ठाकुर जी स्वयं संप्रदाय का प्रवर्तन कर दे तो बड़ा भारी मुसीबत हो जाएगी क्यों वो तो ठाकुर जी का ही तो किया हुआ है संप्रदाय लेकिन फिर भी ठाकुर जी ऐसा करते हैं कि ठाकुर जी स्वयं गुरु ग्रहण करते हैं। ये जो है ब्रह्मा जी को कृपा किए ये, ये एक्सल तब तो शिष्टि नहीं था ना मेरा बात ध्यान से सुनो जिस समय ब्रह्मा जी को कृपा की सिस्टि तो नहीं था लेकिन सृष्टि का ये विचार है ये प्रपंच में कोई अगर दिव्य ज्ञान को प्राप्त करना चाहे तो उसको लाइन पे आना पड़ेगा क्योंकि स्वयं भगवान कृष्ण जब दापोर युग में पधारे थे इधर तो कृष्ण भगवान स्वयं गुरुचरण आश्रय के ना एक तो संदीप मुनि के पास गए और फिर भागुरी मुनि को आश्रय किए तत्व ज्ञान के लिए भागुरी मुनि रामचंद्र जी हैं जो ये जो है उसका नाम है और जो इसका नाम क्या है अष्टवक्र मुनि अष्टवक्र मुनि को गुरु माना रामचंद्र जी अष्टवक्र मुनि तो ये तत्व ज्ञान प्राप्ति करने के लिए साक्षात भगवान जो है जब प्रपंच में विलास करते हैं तो वो भी गुरु ग्रहण करते हैं आ ये जो घटना है ये घटना तब तो, तो सृष्टि नहीं था कोई सृष्टि नहीं है सृष्टि नहीं है अभी सृष्टि नहीं हुआ इस समय में ब्रह्मा जी को ठाकुर जी किया लेकिन वो जब ठाकुर जी प्रपंच में लीला करने के लिए आते हैं उस समय स्वयं ठाकुर जी को भी गुरु ग्रहण करना पड़ता संधिपुनि मुनि से विद्यालिया रामचंद्र जी भी विद्यालिया चैतन्य महाप्रो भी गए गंगा दास पंडित का टोल पे पढ़ाई लिखा करने के लिए फिर गुरु गोहन किया को ईश्वर पूरी बात संस गोहन किया संन्यास गुरु कौन है के, केशव भारती तो ये सब के द्वारा जो है ठाकुर जी ये प्रमाण रखना चाहते हैं कि जगत में जब भी हम साक्षात भगवान हैं तब भी है संप्रदाय का परिवर्तन हम कभी नहीं करेंगे क्यों हम करेंगे तो मुश्किल हो लोग बोलेंगे गए इससे ठाकुर जी का कृपा के द्वारा हमारा संप्रदाय जो विचार है माध्य गौरी संप्रदाय का विचार है माध्य चर्चा आ रहा है ऐसे ही गुरु परंपरा धारा अगर विशुद्ध हो तो आगे चलकर आपको वास्तव कृपा मिले अगर गुरु परंपरा अगर शुद्ध नहीं भाई तो परंपरा का जो धाराएं हैं वो टूट जाएगा लेकिन भक्ति ठाकुर का जो कहना है भक्ति धारा कभी पोपा जी ने बताया भक्ति विनोद धारा कभी अवरुद्ध नहीं होने वाला तो इसके द्वारा हमको ये विश्वास रखना चाहिए कि परंपरा की द्वारा तो गुप्त तो नहीं होंगे गुप्त तो होना संभव नहीं और चाहे चलेगा कैसे चले जैसे फलगु नदी है नोदी नहीं दिखाई पड़ता लेकिन बालू को हटाओ अंदर में नोदी बह रही है अंदर से बालू सरस्वती नदी भी यही कई जाएगा सरस्वती में बालू को हटाओ अंदर में सरस्वती नदी गुप्त सुप्त रूप में परंपरा के द्वारा किसी परंपरा का द्वारा अगर टूट गया तो यह विचार कर लो दूसरा संत महात्मा देखो वो परंपरा में है कि नहीं उस परंपरा से ले लो नहीं तो परंपरा का धारा टूट जाएगा पूरा समझा मेरा बात है बलदेव विद्वास्व ने कहे तो हम जैसा है हमारा रूप जैसा है हमारा धाम कैसा है हमारा नाम आदि सब बारे में तुम तो हम ज्ञान दे रहे हैं आप इस विषय में तथे तो विज्ञानमस्तु ते मद हमारा अनुग्रह से आप ये सब ले लो इस विषय के ऊपर पूरा चर्चा हो पाएगा आज शाम को ही दूसरा स्कंद छोड़कर तीसरा स्कंध में हम प्रवेश करेंगे इधर ही इस तक विचार को समाप्त रखे एना जी लेके साम साम को सायकालिक अधिवेशन में बैठना खूब तगड़ा होकर पावर लेकर बैठ नहीं तो होगा नहीं सार सिंधु उत्तर हिदयम हृदय सा सात राम रसे रमते मनुष्य पेमा बुधि विहरने यदि चित्त बीत चैतन चंद चरने चैतन्य चंदे कुगम वाचकुर्वश्य भविष्य पतितान पवन भविष्णुभ्यो नमः